आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट फोर एफ और पच्चीस नवम्बर 2016 को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एस कॉन्फ्रेंस में जहां पर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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुमन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और आपसे मुलाकात कराते हैं तो ऐसे ही आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अर्नब रॉय जी हैं जिनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अर्नब रॉय जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए और डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ और हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी आपको पहली बार सुन रहे हैं मैं एस में काम करता हूँ मैं एम डीन क्लिनिकल बायो केमिस्ट्री एंड मैं R&D एन डी में हूँ एस आर एल के जहाँ पर मैं डेपूटी जनरल मैनेजर हूँ जहाँ पर मैं देखता हूँ एस आर एल का न्यू टेस्ट डेवलपमेंट एस आर एल इज़ द लार्जेस्ट डायग्नास्टिक कंपनी इन इंडिया एंड हम लोग बहुत सारे नया मार्कर इंडिया में फर्स्ट टाइम लाते हैं uh, जो यहाँ पर पेशेंट केयर के लिए बेनिफिशियल होता है एंड वी ट्राई टू मेक दोज मार्कर्स एफोडेबल क्योंकि हम लोग एस आर में इन हाउस करते हैं बहुत सारे मार्कर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एंड जो हम लोग एफोर्डेबल कॉस्ट में भारतीय लोगों के लिए दे सकते हैं और आ, मैं और एक चीज़ जो एसआरएल में देखता हूँ मैं यहाँ पे हेड ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट हूँ जो एसआरएल का जो एजुकेशनल ट्रेनिंग फंक्शन है वो मैं हेड करता हूँ जिसमें मेरा आ, मेरा टीम है जो काम करते हैं जन साधारण को जानन आ, बताने के लिए कि डायग्नोस्टिक्स कैसे यूज़ करना चाहिए और डॉक्टर्स के साथ बात करने के लिए कि करेक्ट यूज़ ऑफ डायग्नास्टिक टेस्ट क्या है और हम लोग ये भी बताते हैं कि जो नया बायोमस या नया डायग्नोस्टिक टेस्ट वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं जो रूटीन नहीं है लेकिन थोड़ा सा एडवांस्ड है वो कैसे यूज़ करना चाहिए किस पेशेंट्स में कौन सा टेस्ट उपयोगी होगा ये सब हम लोग बताते हैं बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आपको वर्ल्ड मार्केट कांग्रेस जो एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है ताज होटल में लैंड एंड में उसमें आपने एक अवार्ड लिया है तो वो अवार्ड आपको किस लिए दिया गया है उसके बारे में विस्तार से बताइए हाँ हम लोगों को एसआरएल को ये अवार्ड मिला फॉर बेस्ट यूज़ ऑफ़ टेक्नोलॉजी बाई डायग्नास्टिक सर्विस प्रोवाइडर इस कैटेगरी में इसका मतलब ये है जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी लाए हैं पर्टिकुलरली मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज इन इंडिया वी आर द फर्स्ट कंपनीज जो इंडिया में ऐसे टेक्नोलॉजीज लाए हैं ऑन कॉमर्शियल बेसिस एंड इंट्रोड्यूस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो बहुत ही एडवांस्ड है फॉर पेशेंट केयर जो हम लोग जनरली रूटीन टेस्ट मेथड से डायग्नोसिस uh, नहीं कर पाते हैं हम लोग मालिकुलर टेक्निक डायग्नोसिस कर सकते हैं ये हम लोगों ने जैसे हम लोग ने टोटल 159 आ, सच टेस्ट्स डेवलप किए हैं इंडिया में और पेशेंट केयर के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोगों का जो आ, हम लोग डेली uh, बेसिस पे ऑलमोस्ट थाउजेंड टेस्ट्स करते हैं सर एल में और मंथली हम लोग uh, सत्रह से अठारह हज़ार टेस्ट कर रहे हैं मालिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग uh, इसका जो बेनिफिट पेशेंट्स uh, uh, को मिल रहा है ये तो हम लोगों का ग्रोथ से ही पता चलता है कि, कि हम लोग चार साल पहले भी uh, सात से आठ हज़ार टेस्ट करते थे अभी सत्रह से अठारह टेस्ट कर रहे हैं इससे पता चलता है कि पेशेंट्स बेनिफिट हो रहा है डॉक्टर्स आर हैप्पी एंड दिस इज़ आवर गोल बहुत ही अच्छी बात आपने पता है आपने बताया आपको ये अवार्ड मिला है खास करके जो टेक्निकल फील्ड में जो भी संसाधन आप यूज़ करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से काफ़ी समय तक आप टेस्ट करते हैं उसके बाद फिर लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उनको उसका रिजल्ट हंड्रेड परसेंट मिली ये आपका एम था जिसकी वजह से आपको ये अवार्ड भी उसी अंतर्गत मिला है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर अर्नब राव जी मैं जाते जाते कहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के लोग आपको अभी सुन रहे हैं और जो नेट पर सुन रहे पूरे वर्ल्ड में जो भी रेडियो मधुबन को सुन रहे उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर दे धन्यवाद मुझे यहाँ पे होस्ट करने के लिए और एक चीज चीज़ मैं बोलना चाहूँगा हेल्थ इज़ वेल्थ एंड उसको मेंटेन करने के लिए ब्रह्म कुमारी जो बोलते हैं वो तो आप करिए और एक चीज़ है जो आपको रूटीनली करना चाहिए एनुअली करना चाहिए वो आपका हेल्थ चेकअप वो सिर्फ डॉक्टर्स विजिट से नहीं होगा या डॉक्टर से बात करने से नहीं होगा उससे कुछ रूटीन टेस्ट है डायग्नास्टिक टेस्ट है वो आप रेगुलर कराए रेगुलर मतलब एनुअल बेसिस में कराए इससे क्या होगा आपका अगर कोई भी रोग जो छुपा हुआ रहता है जो सिम्टोमेटिक नहीं होता है वो जल्दी पकड़ने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है इससे क्या होगा आपका तकलीफ़ कम होगा ट्रीटमेंट कम लेना पड़ेगा और आप ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल होगा आपके लिए और आप ज़्यादा दिन स्वस्थ रहेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुभव राय बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण सुन रहे हैं तो जरूर अपना जो है चेकअप जरूर साल में एक बार जरूर कराइए और बहुत ही अच्छी तरह से कराइए जो आपको अच्छा लगता हो जिससे आपको बहुत बीमारी के समय ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा और बीमारी पहले से पता चलेगा तो आप सतर्क रहेंगे आपका जो पैसा बचेगा आपका हेल्थ अच्छा रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने बारे में बताने के लिए थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया शुक्रिया नमस्कार दोस्तों आज के विशेष मुलाकात कार्यक्रम में इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो तो पल में होती हमारा लता तेरी होता तुखी तो पल में होती हमारा रे दी दिया कहे तू सागर में पोती तेरी निया दिया दिया कहे तो फागर में पोती तेरी दिया